अरे कृष्ण नमो ओं विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ने नामिने नमस्ते शारस्वतवरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशता वंदेहम श्रीगुर श्रीजुतपकमल श्रीगुरून्वैवांस श्रीरूप साग्र जा सहगण रघुनाथ सजीव परिजन साद्वैत सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापादगण ललिताश्रीशाखाता वाछाकुभ्युभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्त गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते नमो भगवते नमोते हरे कृष्ण संगो य संस्थ असत्सु वि तो अध्याय तेईस के पचपन नंबर का श्लोक है स एव साधु कृतो निसंगय कल्पते संगो य संस्थित हे तो असत्सु विहत तो धिया सु कृत निसंग हरे कृष्ण संगोय संसते हेतु असत्सु विह धिया निसंगत्वाय कल्पते।, कल्पते बोलो जल्दी श्लोक संख्या पचपन अद्याय तेईस संगोय संसते हेतु असत्सु विहतो धिया सदसु कृतो निसंगय कल्पते शंगा संग, या जो संसते संसार बंधन का हेतु कारण है असत्सु विषयी लोगों के साथ किया गया भी हिता भी हिता। भी हिता। भी हिता। किया गया अनजान में स वही, वही। एवं निश्चित रूप से साधुसु साधु पुरुषों में कृत किए जाने पर निसंगत्ताय विमुक्ति का कारण शादुशु, कल्पते शादुशु, होता है अनुवाद बोलिए जो संग जो आसक्ति अनजान रूप से विषयी लोगों के साथ किए जाने पर संसार बंधन का कारण होता है वही संग आप जैसे साधु पुरुषों में किए जाने पर विमुक्ति का कारण होता है देहती जी विरक्त मूड में करदम जी को देखकर कुछ प्रार्थना कर रही है करदम जी विवाह से पहले शर्त रखे थे कि संतान प्राप्ति के बाद मैं छोड़ दूंगा देवती को भजन करूँगा क्योंकि मैं भगवान को ही परम प्रमाण मानता हूँ भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है पिता की आज्ञा औपचारिक है फॉर्माल्टी है मेरे जीवन का ओरिजिनलिटी है कृष्ण भक्ति इसलिए मैं संतान प्राप्ति पिता की आज्ञा पूरा हुआ और मैं इसको छोड़ दूँगा विवाह से पहले बात कहे थे तो मनु महाराज देवती का मुंह देखने लगे देहती स्वीकार की ठीक है तो जब एक ही साथ नौ कन्याएं उत्पन्न हो गईं, तो देहुति अपने परम समर्थ पति से कुछ प्रार्थना करती हैं प्रार्थना के अंतिम चार पांच श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें एक दो कल कहा गया और अभी तीन श्लोक अंत में देहुति का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है खासकर साधकों के लिए तो संग का अर्थ हमारे आचार्य श्रीपद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में करते हैं संगम आसक्ति संग का मतलब आसक्ति जैसे प्लेटफार्म पर रेलवे स्टेशन पर किसी मेला में मार्केट में जो भीड़भाड़ दे, देखा जाता है वह संग नहीं है संग है जिसके साथ रहने पर मन उसी में रहने की इच्छा करे आसक्त हो जाए जैसे अपने स्त्री के साथ बच्चे के बच्चों के साथ अपने मित्रों के साथ या अपने दुकान के साथ काम बिजनेस के साथ जो आसक्ति होती है उसको संग कहते हैं जिसके साथ रहने में अच्छा लगे सुख मिले तो ये संग जो है संसार के लोगों का संग तो बहुत सुंदर बात कह रही हैं देवती जह संग जो आशक्ति अधिया असत्सु बिहत अधिया धिया माने बुद्धि अधिया, अधिया माने बुद्धि के जानकारी में नहीं अनजान में समझ में नहीं आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आसक्ति हो जाती है असत्सु जो साधु पुरुष नहीं हैं जो विषयी लोग हैं ऐसे लोगों के साथ संग अगर आसक्ति अनजान में हो गया संसारिक लोगों के साथ जो संसार के भोगों में रचे पचे हुए हैं जिनको संसार अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ अगर अनजान में भी संग हो जाए तो ये संस्कृति हेतु यह संस्कृति का कारण है संस्कृति का मतलब संसाधन करना आना जाना आवागमन पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर से माता के गर्भ में आना फिर से जन्म लेना यह जो चक्कर है उसको संस्कृति कहते हैं फिर जन्म लेना फिर बूढ़ा होना फिर मरना फिर जन्म लेना कभी गधा के शरीर में कभी कुत्ता के कभी हिंदू के कभी मुस्लिम के कभी भारत में कभी पाकिस्तान में कहाँ जन्म होगा कोई पता नहीं कर्मों के रिजल्ट से तो ये संस्कृति जो है अनजान से विषयों के साथ संग करने पर हो जाता है और वही संग वही आसक्ति साधुसु भावा दृशे आप जैसे साधुसु कृत आप जैसे साधु पुरुष के साथ अगर किया जाए तो निसंगत्वाए कल्पते वह मुक्ति का कारण हो जाता है अगर साधु पुरुष के साथ आसक्ति हो जाए तो यह मुक्ति का कारण हो जाता है यही बात भगवान कपिल देव भी माता देवती को समझा रहे हैं देवती को पहले से पता है फिर भी ज्ञान बहुत जरूरी है ज्ञान के रिपीटेशन के भगवान कपिल देव जब उपदेश किए तो वो भी बहुत सुंदर बात कहे हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदु सए साधुसु तो मोक्ष द्वारतम करीब करीब इसी प्रकार के भाव है उस श्लोक का साधारण संग प्रसंग साधारण संग जो है उसको संग कहते हैं आ प्रसंग का मतलब खूब प्रचुर संग ज़्यादा आशक्ति अगर हो गई तो वह आशक्ति अजरम पासम अजर पास माने जो जीर्ण होने वाला बूढ़ा होने वाला नहीं है बहुत कड़ा पास हो जाता है एकदम लोहे का शिकड़ हो जाता है रसी का नहीं बहुत कड़ा पास अजरम पासम इसको आत्म न कवयिदुह बड़े बड़े आत्म तत्वेता कवि विद्वान लोग कहते हैं कि जो आसक्ति है वो अजर अमर पास है सयव साधुसु कृतो अगर वही आसक्ति साधु पुरुष के साथ किया जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है बंधन नहीं होता भगवान कपिल देव कहते हैं तो इस प्रकार मैंने आपकी महिमा जानकर आपका संग अतः मेरा संसार बंधन अवश्य नष्ट होना चाहिए मैंने आपकी महिमा साधु पुरुषों से सुना देवर्षि नारद आदि से ऐसा नहीं कि मैं अनजान में आपका संग की हूँ आप में अपना मन लगाई आपको अपना पति बनाई जरूर आपसे आपका उपयोग नहीं कर पाई लेकिन किसी भी तरह लौकिक लाभ के लिए भी अगर आप जैसे साधु पुरुष का संग किया तो उसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए जैसे कोई अंजान में अग्नि पकड़ ले छोटा बच्चा खेलते हुए कोयले का अंगार पकड़ ले हाथ से तो क्या आग उसको जलाएगी नहीं यह सोच करके यह बच्चा बेचारा नहीं जानता है कि हम में जलाने की शक्ति है यह कुछ नहीं विचार करेगा आग जो ही बच्चा हाथ से पकड़ेगा उसका हाथ जल जाएगा क्योंकि वस्तु शक्ति है दाहिका अग्नि की जो वस्तु शक्ति है वो जलाएगा ही अगर बच्चा कोई लड्डू मिठाई खावे तो मीठा लगेगा अगर मरचा उठाकर खा ले तो तीता भी लगेगा ऐसा नहीं कह रहे बेचारा नहीं जानता है तो इसको तीता नहीं लगना चाहिए उस वस्तु की शक्ति है तीखापन तो लगेगा ही कोई अनजान में अमृत उठाकर पी जाए तो मर जाएगा अनजान में बीस अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा सॉरी और अगर कोई अनजान में बीस पी ले तो मर जाएगा क्योंकि उसकी वस्तु शक्ति है उसकी वस्तु शक्ति है कि उस पर प्रभाव डालेगा ही उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का संग करने पर संग करने वाला व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है और गांजा पीने वालों के संग रहने पर गांजा पीने की आदत लग जाती है शराब पीने की आदत लग जाती है जैसा जस्ती चाय पिलाने के लिए लोग करने हैं आग्रह हद से बाहर ये बड़ा फायदा करता है पीकर देखो ना हमको नहीं चाहिए आप क्यों तंग कर रहे हो वैसे ही शराब पीने के लिए भी कहते हैं शराबी लोग गांजा पीने के लिए भी कहते हैं तमाकू खाने के लिए कहते हैं तो जैसा स, स, संग होता है वैसा रंग चढ़ जाता है तो यदपि भगवान का संग अनुकूल भाव से करना चाहिए लेकिन किसी भी तरह अगर भगवान का या भगवान के भक्तों का संग किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है कौन से शिष्यपाल दंत भक्त आदि कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे बल्कि उनको गाली देते थे उनकी भगवता के विरोध में बोलते थे भगवान की महिमा से सारा ग्रंथ भरा हुआ है भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं आ के दृष्टि में एक नंबर का थर्ड क्लास के आदमी भगवान थे ए लंपट है गवार है कुजात है इसकी न जाति है न इसने कोई खास पढ़ाई लिखाई किया इस समाज में जब महाराज युधिष्टिर राजस्वीय जग में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के पद पर भगवान को नियुक्त किए और सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूजा के रूप में घोषणा की गई तो शिषुपाल को बर्दाश्त नहीं हुआ उस सभा में शिषुपाल था शीर पकड़ लिया कि हद हो गया जिस सभा में महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं जिस सभा में अंगिरा दुर्वासा, अत्रि पुलह क्रतु ब्रह्मा के पुत्र बैठे हैं जिस सभा में देवर्षि नारद हैं सनकादिक हैं इतने बड़े बड़े ऋषि हैं वहाँ एक ये लंपट, जीवन के प्रारंभ से ही स्त्रियों के साथ रहने वाला पर स्त्री संग करने वाला यह क्या क्या तमाशा किया चोर गंवार आज तक स्कूल कॉलेज नहीं देखा संदिपनी के यहाँ गया थोड़ा सा बस दो महीना घूम फिर कर मन बहला कर आ गया पढ़ाई किया है इसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है किस विषय में श्रेष्ठ है जहाँ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हैं उस सभा में इसी की सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी सारा दुनिया जानता है कि मुझसे तय किया गया विवाह उस लड़की को भगा कर ले गया यह बदमाश लंपट, खूब गाली दिया खूब गाली दिया और वो इत भगवान के महत्वपूर्ण गुणों पर भी आक्षेप करता था ब्रज में चोरी किया शुरू से ही माखन की चोरी किया छेड़खानी किया ज्योति लड़कियों के साथ रात रात भर नाच किया ऐसे लंपट को सर्वश्रेष्ठ पूजा के रूप में करा रहे युधिष्ठिर तो कराएगा ही उसके मामा का लड़का है ये अपने रिश्तेदार का पूजा कर रहा है कि किसी बड़े व्यक्ति का पूजा कर रहा है और सारा दुनिया पागल है इसकी बात मान गए अगर सहदेव प्रस्ताव ही रखा तो अपने भाई का प्रस्ताव रखा ये तो बुद्धिहीन है इसको क्या पता है इस सभा में एक से एक बड़े लोग हैं उनका पूजा होना चाहिए अरे छोड़ो घर के ही लोगों का पूजा करना था तो भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी चार सौ वर्ष का अनुभव प्राप्त किए हुए जहां भीष्म देव उपस्थित हैं वहां एक इस गवार का पूजा किया जा रहा है हद हो गया भीष्म भीष का अनुमोदन करते हैं चलो इनकी बात नहीं अगर अर्जुन की ही पूजा हो जाती भीम की ही पूजा हो जाती तो कोई बात नहीं चल सकता लेकिन एक कैसे पूज्य है किसी भी हालत में पूज्य नहीं है इस तरह से निंदा किया अर्जुन भीम तो बड़ा क्रोध में भर गए जहाँ भरी सभा में संपूर्ण ब्रह्मांड के महान लोगों के बीच कृष्ण की पूजा करना है वहाँ गाली दे रहा है उल्टा तो इन लोगों को क्रोध आ रहा था लेकिन भगवान कहे कोई बात नहीं मैं बुआ जी को वचन दिया हूँ कि शिष्यपाल के सौ गलतियों को क्षमा करूँगा जैसे युधिष्ठिर बुआ के लड़के थे कुंती कुंती के पुत्र थे वैसे शिष्यपाल भी भगवान के बुआ का लड़का था और महाराज युधिष्ठिर के मौसेरा भाई था और भगवान के फुफेरा भाई फुआ का लड़का था तो इस तरह फिर भी भगवान उसके गलती को क्षमा करते गए लेकिन विशेष बात यहाँ यह बताया गया है कि चाहे जो भी हो शिष्यपाल मन भगवान में लगा था भले बहरी भाव से देश की भावना से लेकिन हमेशा भगवान के विषय में सोचता था जीवन के प्रारंभ से जब तोतली भाषा में बोलता था तभी से कृष्ण का विरोध कर रहा था वो तो अंतिम दिन था राजस्वी सभा तो अंतिम दिन था जीवन भर गाली दिया सातवें स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न है कि यह तो तोतली भाषा में बोलता था तब से गाली दे रहा है आज से थोड़े देर रहा है और जब भगवान अपना चक्र छोड़कर उसका सिर काट लिए तो उसके शरीर से ज्योति निकली और कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई यह देखकर महाराज युधिष्ठिर कहे कि यह सदगति जो बड़े बड़े साधु पुरुषों को मिलना चाहिए वह शिष्यपाल को मिल गया तब इस पर देवर्षि नारद कथा सुनाए कि साधारण जीव नहीं है भगवान का पार्षद है और तीन जन्म के लिए असुर जो प्राप्त किया था यह अंतिम जीवन है जय विजय ही इस रूप में परिवर्तित हैं प्रथम बार हृणा क्षण दूसरे बार रावण कुंभकर्ण और तीसरे बार शिषुपाल और दंत के रूप में आए हैं इनका अंतिम शरीर है फिर भगवत धाम गए तो इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरा सातवा स्कंद की कथा कहे नाराज जी तो कंस शिशुपाल दंत ऐसा भगवान नहीं मानते थे परंतु द्रोह से कृष्ण का चिंतन करते थे अतः वे संसार बंधन से मुक्त हो गए ब्रज की गोपियाँ कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ी नहीं थी गाय की सेवा करने वाली गोबर पातने वाली गोशाला साफ करने वाली भगवान को प्राप्त कर गई भगवान में मन लगाकर और भगवान में मन कैसे लगाई अपने प्रियतम फ्रेंड के रूप में अपने प्रिय मित्र के रूप में इस रूप में प्रेम करके भगवत्ता को नहीं जानती थी फिर भी कृष्ण के सौंदर्य में कृष्ण के बाघ चातुरी में उनके मधुर वंशी के आवाज में फंस गई और कृष्ण से आसक्त होकर कृष्ण के को प्राप्त की तो यह है साधु संग सज्जन पुरुषों के संग का प्रभाव तो भगवान में आसक्त होने से उनको सर्वोत्तम गति मिली और जो भगवान में आसक्त पुरुष है भक्त तो उनमें भी आसक्त होने से वही गति प्राप्त होती है बल्कि भगवान से ज्यादा सुविधा भक्तों में आसक्त होने से होता है वो है संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है थोड़े देर के लिए अगर साधु संग किया जाए तो थोड़े देर के साधु संग व्यक्ति का भविष्य बदल देता है बड़े बड़े शराबी व्यभिचारी दुराचारी सुधर जाते हैं थोड़े देर के लिए आप सुने होंगे भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की कथा एक बार भगवान गौतम बुद्ध नेपाल की तराई में जहाँ बिहार नेपाल बहुत बड़ा जंगल था वो कपिलवस्तु का जंगल बहुत विशाल वहाँ एक असुर रहता था असुर क्या था उसका नाम था उंगुलीमार मा, डाकू लोगों का वध करता एक आदमी का और उसका एक उंगुली काट कर माला बना लेता गिनने के लिए कि मैं कितना आदमी मारा हूँ तो आदमी की हत्या करता काट कर फेंक देता और उसका एक उंगुली अपने माला में लगाया था कई सौ आदमी का वध करके वो माला बनाया था सूख जाता था उंगली लेकिन वो माला पहन कर चलता था लोगों को शौक से दिखाता देख लो कितने लोगों को मारा हूँ कई माला पहन लिया था जैसे तुलसी की कंठी पहनते हैं माला वैसे अंगुली का माला पहना था तो जब बुद्धदेव सुने कि इतना भयंकर नरसंहार करता है तो उनके मन में आया कि इसको बदलना चाहिए तो एक बार जिस जंगल में रहता था उसी रास्ते से जाने लगे कुछ लोग देखे तो दौड़ कर कहे महात्मा महात्मा बुद्ध आप उधर मत जाइए क्यों क्योंकि यहाँ उंगली डाकू रहता है आपको माल डालेगा बहुत लोगों को मारा है कोई बात नहीं बहुतों को मारा है तो मुझे मार देगा तो क्या हानि हो जाएगा मैं जाऊंगा गए एकदम सीधे अपने मस्ती में जा रहे थे तो देख लिया तो रुक जा ठहर जा तो बढ़ रहे थे दोबारा कहा ठहर जा ठहर गए खड़ा हो गए तो दौड़ते हुए आया अपना तलवार लिए हुए जब आया तो कहे अच्छा मेरा एक सवाल है तो कहा, क्या सवाल है मैं तो ठहर गया बता तू कब ठहरेगा मैं तुम्हारे दो बार के पुकारने पर ठहर गया लेकिन तू बता कि कब ठहरेगा तो कहे मतलब मतलब ठहरना माने रुकना मैं चल रहा था तो तुम मुझको कह दिया ठहर जा तो मैं ठहर गया लेकिन मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि तू ठहर जा तो कहा नहीं समझा मतलब इस नरसंहार को कब रोकेगा किसी को भी पकड़कर काट देते हो और उसका उंगली ले लेते हो ये इस काम को कब छोड़ोगे तो कहा रे? इतना साहस तुमको पूछने का आज तक तो कोई पूछा नहीं तुम कौन होते हो पूछने वाले तो तुम कौन होते हो किसी को ठहराने वाले कोई जा रहा है रास्ता से तो रोकने वाले तुम कौन होते हो जैसे तुम्हारा अधिकार है किसी को रोकने का वैसे मेरा भी अधिकार है तुम इस गलत काम को छोड़ो तो कहा नहीं छोड़ो तो अब मैं करूंगा तो गौतम बुद्ध कहे कि नहीं छोड़ोगे ना तो तुमको भी इसी तरह काटा जाए कौन काटेगा अब तो एकदम मशहूर था तो कहे कौन काटेगा शरीर में कांटा चुभने से कष्ट होता है और किसी का गर्दन काटने पर कष्ट होता है कि नहीं विचार किया है तुम तो तलवार से सिर काटने जा रहे हो ना मैं इस जंगल का एक कांटा तुम्हारे शरीर में धंसाता हूँ देखो कष्ट होता है कि नहीं कभी अनुभव किया है तो एकदम चौंक गया हाँ कष्ट होता है कभी कांटा गड़ा है तुमको तो कहा कष्ट होता है न किसी के गर्दन काटने पर नहीं होता है तो होता होगा लेकिन हमें थोड़े होता है तो कहे कि तुमको नहीं होता है तो ये विचार करना चाहिए ना, आत्मोद विचार करना चाहिए कि हमको कष्ट होता है तो उसको भी होता होगा अब तो सुनने लगा बहस बहस में आगे तो आक्रोश में था अब सुनने लगा तो साधु पुरुष दो चार दस मिनट में समझा दिए कि बेटा इस तरह से हत्या करना उचित नहीं है इसका परिणाम बुरा है और निश्चित रूप से तुमको भोगना पड़ेगा एकदम बदल गया फेंक दिया तलवार उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि अब नहीं किसी का वध करूंगा। मारने वाला निर्णय बदल लिया, उसी प्रकार देवर्षि नारद से एक मृगारी मिला पशुओं को मारकर किसी का टांग तोड़ देता था किसी का हाथ तोड़ देता था और पशु छटपटाते थे छ छः आठ आठ घंटा छटपटा मरते थे तो नाराज जी हिमालय से आ रहे थे देख लिए हिमालय के तराई में एक मृगारी है पशुओं का दुश्मन मृग माने पशु अरे माने शत्रु तो मृगारी एकदम भयंकर धनुष मान लेकर मारता था जान बुझ किसी का टांग तोड़ता किसी का हाथ तोड़ता सब पशु बेचारे छटपटाते रास्ते पर पड़े हुए थे कई पशु नाराजी देखे अरे ये कौन किया है ऐसा कहीं खरगोश छटपटा रहा है कहीं हरीण छटपटा रहा है कहीं सुअर छटपटा रहा है तो नाराजी देखने लगे आसपास तो देखे काला कलूटा भयंकर लाल लालांख वाला एक मृग पर एक हरिण पर निशाना लगाया है तो रास्ता छोड़कर उधर जाने लगे तब जब उधर गए तो कहता है कि अरे तुम कहाँ से आ गया हमारा शिकार मृग भाग गया तब नारा जी कहते हैं रे भाई दो कारण से आया हूँ एक तो रास्ता भूल गया नहीं रास्ता भूल गया यहां बिना रास्ता के चल रहे और मेन रास्ता उधर से जा रहा है तुमको दिखाई नहीं दिया जाओ उधर रास्ता है तुम तो कहा कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं क्या पूछना चाहता है तो रास्ते पर जो हरिण मृग शुअर सब गिरे हुए हैं अर्धमरा पड़े हैं वो आपके हैं हाँ तो मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं क्या मांगते हो खरगोश चाहिए हिरण चाहिए ले जाओ एक नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए तब क्या मांगते हो तो मैं आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता हूं कि आप इन लोगों को अधमरा क्यों छोड़े हैं इन लोगों को जान से मार दीजिए अब देखिए नारद जी परम दयालु कह रहे हैं कि जान से मार दीजिए तो कहते क्यों अर्धमरा करने में तुमको क्या दिक्कत है तो कहते अर्धमरा करने से दिक्कत यह है कि वो कर्दना करके दुःख सह कर मरते हैं वैसे ही तुमको भी दुख होगा तो कहते हैं कि नहीं नहीं आखिर क्यों मारते हो पहले तो नारा जी ये पूछे कि मारते क्यों हो तो कहते हैं कि मुझको मजा आता है अर्धमरा जीव जब धड़फड़ करे तबे तो आनंद मोर बाढ़ अंतर है अर्धमरा जीव जब धड़फड़ करता है छटपटाता है तब तो मुझको मजा आता है नारा जी कहे तो बड़ा बिगड़ा हुआ रोग है इसका तो कहे कि देखो ऐसे करोगे ना तुमको भी कष्ट होगा धीरे धीरे 10-15 मिनट के प्रवचन में नारा जी उसके चित्त को बदल दिए अंत में कहने लगा मुझको भी तो हाँ तुमको भी क्योंकि ये जीव तुमको इंतज़ार करेंगे और तुमको भी ऐसे ही सताएंगे इसके बाद धीरे धीरे मिर्गारी कहा कि स्वामी मेरे इन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा तो कहे कि इस तलवार को फेंक दो इसके बाद मैं तुमको बताता हूँ तो कहा कि ये फेंक दूंगा तो मेरा रोजगार कैसे चलेगा कुछ मांस बेचता हूँ कुछ चमड़ा बेचता हूँ कुछ वो पहले तो वो कह रहा था सोचा कि साधु है इसको मृग चर्म चाहिए या शेर का छाल चाहिए इसलिए मांग रहा है लेकिन बाद में देख लिया कि इसको कुछ नहीं चाहिए जीवों के दुख से दुखी है तो मेरे का चित बदल गया तो कहने लगा कि मैं कैसे जीवन चलाऊंगा तो नाराजी कहे कोई बात नहीं मैं आपकी व्यवस्था करूंगा आप सारा धन जो मांस बेचकर चमड़ा बेचकर कर जो तो धन जुटाए हो सब दे दीजिए ब्राह्मणों को और घर छोड़कर जंगल में आ जाइए एक तुलसी का पौधा लगाइए एक झोपड़ी बनाइए और वहाँ माला जपिए वास्तव में मृगारी पूरा पूरा बदल गया है चैतन्यमृत में कथा है तो यह है साधु का संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है तो स एव साधुसु कृतो निसंगतवाय कल्पते देवर्षि नारद थोड़े थोड़ा संग में लोगों को बदल दिए बदल गया मृगारी बदल गया रत्नाकर डाकू आदि कभी वाल्मीकि हो गया नारा जी के संग से तो निसंगतवाय कल्पते आप जैसे महापुरुष का संग करने से मुक्ति तो मिलना ही चाहिए लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया जिस उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप घर छोड़कर जा रहे हैं वह मुझको भी चाहिए आपकी संपूर्ण संपदा में मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट धन है उसमें मेरा अधिकार है और कुछ में नहीं यह विमान कामक विमान बना रहे हैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है जो भोग चाहे भोग सकते हैं सारी सुख सुविधा है उसी में मेरा केवल अधिकार नहीं है आप जिस धन से धनी हैं जिस आनंद के लिए घर छोड़ रहे हैं उसको भी मुझे चाहिए क्यों निर्वेद की बात कर रही हो अपार वैभव है विषय भोग करो तुम्हारे पास विमान है क्या टेंशन है मैं रहूं या ना रहूं? घर छोड़कर चला जाऊं तो दिक्कत क्या है जितना दहेज देना होगा उतना दे देना लड़कियों का विवाह कर लेना क्या टेंसन है धन की कमी तो है नहीं कोई नहीं नहीं ये सब धन से मुझको कोई मतलब नहीं है इस जगत में कर्म धर्म के लिए इस जगत में जिनका कर्म जो लोग कर्म करते हैं अगर उस कर्म का रिजल्ट तो धर्म नहीं है तो वो कर्म बेकार है अतः नेह कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायी जीवन अपि मृतो ही इस जगत में जिनके कर्मों से धर्म नहीं हुआ उसका कर्म बेकार है भागवत में अनेक जगह ऐसी बात कही गई है वास्तव में भगवान के लिए कर्म जो किया जाता है वही कर्म कर्म है जत कर्म हरि हरितोषम जत कैसे है तत्कर्म तत् है जत तत तत नहीं तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया पाख्यान में देवर्षि नारद कहते हैं तत्कर्म हरितोषम जत वही कर्म कर्म है जो भगवान के लिए संतुष्ट देता है भगवान के संतोष के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और सा विद्या तनमति रया वही विद्या विद्या है जिस विद्या को पढ़ने से भगवान में मति लग जाए नहीं तो सब अविद्या है तो वही कर्म कर्म है नेहा जत कर्म धर्माया वह कर्म कर्म नहीं है जिसका रिजल्ट धर्म नहीं है बहुत से कर्म करते हैं और बहुत से धर्म करते हैं लेकिन न निराग कल्पते बहुत से धर्म का आचरण करते हैं लेकिन वह धर्माचरण यदि संसार से विरक्ति न दे दे तो वह धर्म धर्म नहीं है वह कर्म कर्म नहीं है जो धर्म न सिखाए वह धर्म धर्म नहीं है जो वैराग्य न सिखाए खूब धर्म का आचरण करते हैं लेकिन घर की आसक्ति छूटती नहीं खूब धर्म किए तीर्थ यात्रा किए दान दिए बहुत जगह से घूम कर आए लेकिन फिर वही घर गृहस्थी वही आसक्ति पड़ा हुआ है तो यह उचित नहीं है वैराग्य होना चाहिए गलत चीज़ों से बैराग्य होना चाहिए जहाँ हम आशक्त हैं वहाँ से छूटना चाहिए नहीं तो महाराज श्री कहते हैं मक्का गए मदीना गए बनकर आए हाजी पहली आदत छुटी नहीं फिर पाजी के पाजी हज करने के लिए चले गए मक्का मदीना घूम कर आए बहुत पैसा खर्च किए टाइम बर्बाद किए और फिर वही गोमांस वही वे वही नशा वही शराब तो क्या फ़ायदा है क्या फायदा है हाजी साहब हज करके आ गए बन गए हाजी लेकिन आदत नहीं छुटने से फिर पाजी के पाजी रह गए कोई फायदा नहीं जैसे हाथी सरोवर में घुसता है खूब देर तक स्नान करता है और जब सरोवर से बाहर निकलता है तो सूर से धूल उठाकर फिर सिर पर फेंकने लगता है तो उस स्नान से क्या फायदा है धर्म स्वनिश्चित पुनसाम विश्वक सेन कथा सुझात नोत्पादय यदि रतिम श्रम एवं केवलम धर्म स्वनिश्चित पुनसान पुंशां विश्वक कथा सुझा नोत्पादयद यदि रतिम श्रम एव केवलम अगर बहुत बढ़िया से धर्म का अनुष्ठान किया जाए खूब दान दक्षिणा दिया जाए खूब पैसा खर्च किया जाए खूब तपस्या खूब मंत्र जप लेकिन भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं उत्पन्न हुई भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं बढ़ा तो समय वही केवलम सारा परिश्रम बेकार चला गया और नव तीर्थ पद सेवा यही जीवन अपि मृतोश अगर भगवान की तीर्थ पद के चरणों में सेवा करने की वृद्धि नहीं हुई धर्म करके कर्म करके भगवान की सेवा की इच्छा नहीं हुई तो वह जीवित मुर्दा है अंतर यह है कि मुर्दा सांस नहीं लेता है और ये बड़ा भयंकर मुर्दा है सांस भी लेता है लेकिन है मुर्दा देखिए सांस लेने वाला मुर्दा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अगर बिल्कुल मर गया तब तो चलो उसको फूक देंगे जला देंगे या दफना देंगे गाड़ देंगे अगर कहीं लेकर शमशान पर गए और सांस लेने लगे तो आदमी भाग जाएगा तो प्रेत बन गया भूत बन गया लगता है वो भयंकर मुर्दा हो जाता है मरा है और उसमें सांस आने लगे कुछ घंटों के बाद तो आदमी तो एकदम छरा जाएगा डर जाएगा भाग जाएगा तो ये भयंकर मुर्दा है कहते हैं केवल सांस लिया है ले, ले रहा है लेकिन है मृतक जीवन अपनी मृतो ही सह शा, वह सांस लेता हुआ भी मृतक ही है कभी कभी सांस लेता हुआ मृतक कहा जाता है जो भजन भक्ति नहीं करता है उसको आ कभी कभी पशु कहा जाता है पशु नर पशु दो पैर वाला पशु अंतर यह है कि इसको चार पैर नहीं है दो है और सींग नहीं है पूछ नहीं है ये बाढ़ पशु है इसके पास सिंग नहीं है अन पूछ है लेकिन है नर पशु तो इस प्रकार माता देवती कह रही हैं कि हे पतिदेव मैंने आपका संग किया लेकिन जो आपसे प्राप्त करना चाहिए वह नहीं किया साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म प्राप्य न विमुक्षे यंधनात् जब व्यक्ति अपने से हार जाता है स्वयं नहीं कर पाता सफलता नहीं मिलती है किसी कार्य में तो आदमी का नेचर है वो दैव पर भगवान पर दोष लगाता है या भगवान की माया पर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए क्या करे भाग साथ नहीं दिया परिश्रम तो किए थे लेकिन सफलता में भाग का भी महत्व है लक लेवर चांस परिश्रम भी करना चाहिए और भाग भी साथ देना चाहिए और कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता है ऐसा चांस मिल जाता है कि सफलता मिल जाती है तो किसी सफलता के लिए लक लेबर चांस तीनों होना चाहिए नहीं तो कोई गड़बड़ हुआ तो नहीं हो पाएगा तो अब उसको भगवान का दोष लगाते हैं क्या करें दैव जो प्रारब्ध है वो नहीं साथ दिया सा साअम भगवतो नूनम निश्चित रूप से मैं भगवान की माया से वंचिता ठग ली गई दृढ़ दिण, दृढ़म वंचिता बहुत बुरी तरह से ठगी गई मैं हतभागिनी हूँ मैं भी ऐसे ही जीवन मरता हूँ मैं भगवान की माया से निश्चित रूप से ठगी गई हूँ नहीं तो जत विमुक्तिदम ताम प्राप्य आप जैसे मुक्ति देने वाला जगत गुरु को प्राप्त करके भी मैं बंधनात न विमुखेद मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की सारे संसार को अवद्धार करने वाला गुरु ही अपना पति है लेकिन मैं उनसे भक्ति नहीं सीखी मैं भगवान की माया से ठग ली गई वास्तव में भगवान की माया मेरी बुद्धि को मार दी थी इसलिए नहीं समझ पाई अपने पति पतिकर्दम के सुदुर्लभ संघ का समुचित लाभ न उठाने के कारण देहती पश्चाताप कर रही है अंतिम दिन जब वो जाने के लिए तैयार हैं तब इनको होश हुआ कि अरे मैंने पारस पत्थर प्राप्त की लेकिन केवल चटनी पिस्ती रह गई मसाला लोहा से स्पर्श करा करके सोना नहीं बना पाई अब अफसोस हो रहा है साधु संग प्राप्त करके भक्ति लाभ नहीं किया निश्चित रूप से भगवान की माया द्वारा बहुत भारी धोखा हुआ क्या कहें माया मेरी बुद्धि को हर ली साधु संघ का लाभ उठाना चाहिए लेकिन साधारण लोगों जैसे ही लोग व्यवहार कर लेते हैं एक तो सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है मनुष्य जीवन यह है पहला दुर्लभ अवसर है मनुष्य जीवन की प्राप्ति और दूसरा है अच्छे परिवार में जन्म अगर मनुष्य जन्म ही हो गया कहीं नास्तिक मुस्लिम परिवार में हो गया तो क्या फायदा है ऐसे नास्तिक घर में हो गया जो भजन करता ही नहीं ना करने देता है तो फिर मनुष्य जीवन लेने का कोई लाभ ही नहीं है मनुष्य जीवन दुर्लभ है और फिर उससे दुर्लभ है अच्छे परिवार में वैष्णव परिवार में साधु परिवार में हिंदू परिवार में जन्म लेना और सबसे दुर्लभ चीज है अगर बढ़िया परिवार में जन्म भी हो गया तो दुर्लभ चीज है साधु पुरुषों का संग प्राप्त करना कहते हैं दुर्लभो मानुसो दे देहो देना क्षण भंगुरह तथापि दुर्लभम मान्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभम मानुसम जन्म दुर्लभो मानुसो जन्म मनुष्य जीवन दुर्लभ है मिल गया बहुत मुश्किल से लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाएगा क्षण भंगुर है कौमार आचरित प्राग्यो बचपन में ही भक्ति का आचरण करो क्यों क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है जवान होगा कि नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं कब खत्म हो जाएगा कोई निश्चित नहीं कौमार आचरित प्राग्यो आन, कौमार आचरित प्रागो धर्मान भागवता नि हाँ कौमार आचरित प्रागो जहाँ भी भक्ति करने की बात कही गई है भागवत में वहाँ भजन करने वाले को प्राग्ञ बुद्धिमान सुमेधा ये शब्द कहा गया है श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि डल माइंडेड बोका लोग भजन करते ही नहीं मनुष्य बन जाने से क्या हो जाएगा जो कमजोर बुद्धि के हैं डल माइंडेड हैं वो लोग भजन नहीं करते भजन बुद्धिमान लोग करते हैं इसीलिए प्राज्ञ कहा गया है प्रकृष्ट ज्ञान वाले सुमेधा कहा गया है सुंदर मेधा वाले भजन करते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ में भजन करना चाहिए धर्मान भागवता नियम इस जीवन में भजन कर लेना चाहिए क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ है कि मिल गया अगर ऐसा आप कहेंगे कि दुर्लभ है जिसके लिए उसके लिए है ना गाय के लिए दुर्लभ है हाथी के लिए दुर्लभ है बैल गधे के लिए दुर्लभ है लेकिन हमको तो मिल गया तो कहते हैं नहीं कब ख़त्म हो जाएगा कोई भरोसा नहीं अध्रुव है इसकी कोई गारंटी नहीं है कब खत्म होगा इसलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भागवत पुरुष के संग से भक्ति की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए लेकिन यम विमुक्तिदम प्राप्य विमुक्ति देने वाले पति को प्राप्त करके भी न विमुक्षे बंधनाथ मैं मुक्ति के लिए जिज्ञासा नहीं की हाय हाय मेरा दुर्भाग्य है इस प्रकार देहूती एक सम्राट की लड़की है राजकुमारी है मनु महाराज की बेटी है पढ़ी लिखी है सब कुछ जानती है पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की है गुणवती है वो सब कुछ जानती है कर्दम जैसे महाजोगी पति को प्राप्त करके महाभागवत पुरुष को पति बना करके भी बिल्कुल ठगी गई ऐसा मानती है अपने को भगवत भक्तों के साथ भक्ति जो का करने वाला व्यक्ति ही साधु संघ असली लाभ उठा रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई मैं हतभागिनी हूँ मैं अभागिनी हूँ मैं बुद्धिमान नहीं हूँ बुद्धिहीन हूँ ऐसा समझ रही है कर्दम मुनि से रो रो कर देवती भवबंधन से मुक्त होने के लिए समुचित साधन के लिए प्रार्थना कर रही है कि आप कृपा करके उपदेश कीजिए तो जब देवती इस प्रकार विनम्रभाव से प्रार्थना की तब मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं कि करदम जी उस, उसके लिए कुछ कहे आश्वासन कवा के निर्वेदवादिनी में वम मनोदू तरम मुनि दयालुशालिनी माह शुक्ला भी व्याहृतम स्मरण जब इस प्रकार वैराग्यपूर्ण बातें देहूति कहने लगी विरक्त के मूड में हुए अपने पति से करदम जी जब जाने के मूड में तब थे उस समय तो देहती के विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि निर्वेद वादिनी निर्वेद की बात बोल रही थी पूर्ण बातें बोल रही थी और शालिनी मनोदुहितरम और बड़ी शील स्वभाव में थी कोई बहुत झगड़ा नहीं कर रही थी कंप्लेन नहीं कर रही थी प्रार्थना कर रही थी खर्दम जी पर दोषारोपण नहीं लगा रही है कि आप उपदेश नहीं किए नहीं किए वो न, मुझे तो समझ में नहीं आए आप भी तो नहीं बताएं आप हमारे साथ रहे कभी माला जपने का विधि नहीं बताएं कभी भजन करने को नहीं कहे तो मेरा क्या दोष है ऐसा नहीं कर रही है बड़ी शालिनी श्लाघनीय मनोदुहितरम बड़ी मनु महाराज की बेटी देहूती बड़ी प्रार्थना के मूड में बोल रही थी विनम्र भाव से बोल रही थी तो दयालु मुनि कर्दम मुनि में दया आ गया और शुक्ल अभिव्याहृतम स्मरण आह अचानक उनको भगवान का याद आ गया शुक्ल भगवान का एक नाम है जब प्रश्नि गर्भ के रूप में जन्म लिए थे सतयुग में तो भगवान का वर्ण एकदम शुक्ल श्वेत दूध की तरह था तो सतयुग में भगवान का रूप होता है शुक्ल एकदम श्वेत तो शुक्ल वर्ण में भगवान थे सतयुग के युगावतार तो इनको पृष्णिगर्भ भी कहा गया तो प्रश्निगर्भ भगवान को शुक्ल कहते हैं तो शुक्ल अभिव्याहृतम ऐसे भगवान का स्मरण करके करदम जी बोलने लगे भगवान जब प्रकट हुए थे करदम जी के सामने तो कहे थे कि देवती के गर्भ से नौ कन्याएं जन्म लेंगी और दसवां संतान के रूप में मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा यह भगवान कहे थे तो जब देवती ऐसे कहने लगी तो करदम जी को याद आ गया कि अरे अभी भगवान का आना तो बाकी है तो उसको याद करके जब भगवत ज्ञान की जिज्ञासा देहती कर रही है तब ऋषि रुवाच तब करदम जी बोलते हैं माँ खिदो राजपुत्री म आत्मा प्रत्यनिंदित भगवान स्त्यक्षरो गर्भ अदुरात्प्रप्यते कर्दमि ने कहा हे अनिंदित हे पतिव्रते मनुतने ए उसके लिए देवती के लिए संबोधन करते हैं अनिंदितें अनिंदित का अर्थ है आपका कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जिसकी निंदा की जाए आप नहीं भजन की हो आप संसार का विषय मांगी तो ये ये भी यथोचित है अनुचित नहीं है भजन नहीं की माला जप नहीं की लेकिन माला जप करने वाले की सहायता की है करदम जी को इतना फ्री कर दी कि कुछ करना ही नहीं था हवन का सामग्री जुटा कर देती थी एक हजार वर्ष तक करदम जी को कुछ नहीं करना पड़ा केवल भजन में रात रहे और सब कुछ जुटाती थी भोजन जुटा कर देती भगवान का को लगाती भगवान का स्नान कराती श्रृंगार करती सब कुछ करती थी भजन तो कर ही रही थी उनके साथ उनकी सेवा की भजन के रूप में भजन नहीं की कि मेरा ड्यूटी है भजन इसलिए नहीं हमारे पति की सेवा है पति को नदी से पानी लाना है तो मैं ला दू ला देती हूँ उनको आरती प्लेट धोना पड़ेगा तो चलो मैं ही धो देती हूँ उनका हेल्प करने के मूड में कर रही थी पति की सेवा कर रही थी वे आरती प्लेट धोंगे धोएंगे उसमें उनका टाइम लगेगा मैं ही धो देती हूँ चलो मैं भोजन बना देती हूँ भोग लगा देती हूँ सब कुछ करती थी तो तुमने जो भी किया वह निंदित काम नहीं किया अनिंदित आपकी कोई कंप्लेन कोई निंदा नहीं किया जा रहा है आप वास्तव में उचित की है और एक ज्योति स्त्री जो अपने पति के साथ रहे उसको पुत्र चाहिए ही यह जो आपका मांग है वो भी अनिंदित है अनिंदिता इसकी भी निंदा नहीं की जा सकती है आपने राजभवन मांगी घर मांगी सुख सुविधा यह भी उचित है आप राजकुमारी हो चाहिए सब कुछ ठीक है अपति प्रत्य राजपुत्री राजपुत्री कह रहे हैं अनिंदित कह रहे हैं हे राजकुमारी जो तुमने मांग की वह उचित है आत्मान प्रति इथम माँ खीद अपने विषय में तुम इस प्रकार चिंता मत करो तुमको शोक करने का कोई जरूरत नहीं है अधरात अक्षरा भगवान ते गर्भम संप्रपत्ते आपके गर्भ से सक्षात भगवान जन्म लेने वाले हैं तो किसी निंदिता स्त्री के गर्भ से भगवान आएंगे आप पवित्र हो आपके गर्भ से अभी भगवान आएंगे भगवान जन्म लेने वाले हैं इसलिए भगवान के आने के लिए तैयारी करो भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे तो साफ सुथरा होना चाहिए हृदय ना गंदे जगह पर तो साधारण व्यक्ति को भी नहीं बुलाया जाता तो हृदय के अंदर जो गंदगी है उसको थोड़ा दूर कर लो उसके लिए क्या करना है धृरता ब्रता धीरता व्रतासी भद्रम ते नियमेन च तपो द्रि द्रविण दान श्रद्धाया चेश्वरम भज तुम धृतव ब्र, ब्रतासी ऐसे तो तुम नियम पालन करती ही हो सुबह उठना मंगला आरती करना सब कुछ हवन के लिए व्यवस्था करना तो धृढ़ता व्रता तो है ही और वास्तव में स्त्रियों में स्वाभाविक व्रत करने का आदत होता है बहुत ज़्यादा उपवास करती हैं अज्ञान बस कभी मंगल को उपवास कर लेगी कभी सोमवार को कभी शुभ को कभी किसी दिन अज्ञान बस लेकिन तपस्या करने का क्षमता होता है केवल उनका मूड मोड़ देना है कि नहीं केवल एकादशी को उपवास करना है फालतू एक उपवास करने में शरीर को मत बर्बाद करो क्या जरूरत है सोमवार को मंगर को उपवास करने का केवल समझाना है तपस्या करना जानती हैं परिवार के सभी सदस्यों को खिला कर खाती हैं शास्त्रीय विधि आज भी गांव की स्त्रियां अद्भुत तपस्वी होती हैं अद्भुत तपस्वी जब तक एक एक व्यक्ति खा न ले तब तक खाएंगी नहीं तो तपस्या तो रोज करती हैं भोर में जगना घर की सफाई करना बर्तन धोना भोजन बनाना कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा काम करती हैं और बड़े आनंद के साथ करती हैं तो धीरे इस प्रकार आपने व्रत धारण की है और दमेन नियमेन चा अपने इंद्रियों के निग्रह के द्वारा इंद्रियों का अलग अलग डिमांड है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इसको दम कहते हैं और नियम कहते हैं पालन करना कुछ व्रत है शास्त्र में दो बात है एक दम और एक नियम दम को यम भी कहते हैं यम दम और नियम माने नियम यम नियम इसको दूसरे शब्दों में विधि और निषेध जो करने वाला है उसको विधि नहीं करने वाले को निषेध दो चीज़ तो बताना पड़ेगा अगर कोई रोग हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ खाने के लिए दवा देगा कुछ परहेज कर देगा सर्दी जुखाम है तो मना करेगा दही नहीं खाना है ठंडा पानी से स्नान नहीं करना है चावल नहीं खाना है नहीं खाने वाला ज़्यादा बता देता है इसको निषेध कहते हैं और इसको परहेज कहते हैं और फिर कुछ दवा देगा इसको सुबह भोजन के बाद खाना दोपहर में शाम को ये दवा है कुछ खाने के लिए करने के लिए बताएगा और कुछ मना कर देगा करने के लिए सुबह जाकर खाली पेट से कुछ प्राणायाम व्यायाम भी करना चाहिए ये बता देगा तो यह है नियम और जो मना किया गया है वह है निषेध विधि और निषेध ये शास्त्र में दोनों बातें हैं विधि और निषेध तो दमे नियम च निषेध के द्वारा और विधि के द्वारा नियम के द्वारा और तपह द्रविड़ दान भोग त्याग के द्वारा तप माने भोग त्याग थोड़ा उत्कृष्ट परिभाषा सुनेंगे तप माने भोग त्याग क्या भोग त्याग जाड़ा के दिन में स्लीपिंग में रजाई में सोए हैं लेकिन साढ़े तीन बज गया तो उसे निकलिए और ठंडा पानी से स्नान कीजिए मंगल आरती में जाइए यह है तप अब स्लीपिंग से निकलने का मन करता है जाड़े में लेकिन निकलना पड़ेगा तो इसको कहते हैं तप खूब भूख लगी है लेकिन आज एकादशी है नहीं खाना है प्यास लगी है लेकिन निर्जला है नहीं पीना है ये है तप ऐसे तप का मतलब इंद्रियों का जो डिमांड है वो तो होगा ही लेकिन उसको छोड़ना है भोग त्याग और द्रविड़ दान ही धन का त्याग इसको कहते हैं द्रविड़ दान द्रविड़ माने धन व्यक्ति टाइम दे देता है शरीर लगा देता है लेकिन कमाया हुआ धन खर्च नहीं करना चाहता दमड़ी जाए तो चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए <laughs> इतना कठिन इस पर हंसने की बात नहीं है उस धन के लिए लोग सीमा पर जाकर गोली चलाते हैं और प्रतिशोध में प्रतिकार में मर जाते हैं पैसा के लिए देश की सेवा के लिए नहीं देश की सेवा हजारों एक में किसी में हो सकता है वे नौकरी प्राप्त करते हैं पुलिस का इसलिए नहीं कि आतंकवादी या नस्लाइड नक्सलवादी हमको गोली बारूद से मार दे इसके लिए नहीं करते हैं ज्यो ही पता लग जाएगा अपना जान बचाते हैं लेकिन मरना पड़ता है क्योंकि पैसा के लोभ में नौकरी स्वीकार किए हैं तो उस दमड़ी के लिए जो जीवन त्याग किया जा सकता है उसको आसानी से दान थोड़े किया जा सकता है परिश्रम करके आठ आठ घंटा बारह घंटा दो दो शिफ्ट जो कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं कमा कर पैसा लाए हैं उसको दान कर दे साधु पुरुषों के लिए भगवान की सेवा में बहुत कठिन काम है वह है दान श्रद्धयाचे स्वरम भज श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का भजन करो यह कह रहे दमेन का एक विशेष अर्थ किया गया है आचार्यों ने किया है ठीकाकार कहते हैं दमेना क्रोध का सबसे बड़ा बल है परुष वचन अगर आदमी को क्रोध आता है तो गाली देने लगता है कुछ अपशब्द बोलता है तो ऐसे परुष वचन जीव से न उच्चारित हो इसको दम कहते हैं क्रोध के समय भी चुप रहना ये दम है ये बहुत कठिन काम है अगर क्रोध आ गया तो बिना कुछ सुनाए व्यक्ति रह नहीं सकता लेकिन क्रोध के समय भी अगर कोई चुपी साध ले खूब क्रोध आया लेकिन चुप हो जाए तो इसको दम कहते हैं ऐसे सभी इंद्रियों के वेग को रोकना दम है लेकिन सबसे बड़ा दम क्रोध को रोकना है तो स त्वयाराधिता शुक्लो बितनमन मामकम जस छेता ये हृदया ग्रंथिम ओदार्यो ब्रह्म भावना वही विशुद्ध भगवान सब ब्रह्मोपदेष्टा विशुद्ध सत्वस्वरूप भगवान श्री हरि तेरे द्वारा आराधित होकर संतुष्ट होकर पुत्र बनेंगे और मुझको पिता बनने का अवसर प्रदान करेंगे मेरा जस का विस्तार करेंगे मामकम जसा वितनवन, मेरे जस का विस्तार करेंगे दुनिया जानेगा कर्दम का बेटा है भगवान कपिल देव और ते हमारा तो जस बढ़ेगा और तुम्हारा जो हृदय ग्रंथी है उसका छेदन करेंगे जो तुमको दुनिया भर का शंका है प्रश्न है वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा वही देंगे ते हृदय ग्रंथि में वही तुम्हारे हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे और पति का जो कर्तव्य है उसको मैं पूरा करूँगा पति का कर्तव्य है कि पत्नी का पालन करें रुपया पैसा घर मकान सब चीज़ थे और इसके बाद जब विरक्त होकर जाने लगे तो एक समर्थ बेटा देकर जाए कम से कम एक बेटा तो जरूर चाहिए जो माँ की सहायता कर सके तो मैं तुमको साधारण बेटा नहीं भगवान को देखकर जाऊंगा और उतना दिन तक तो इंतजार करूंगा जब तक भगवान नहीं आ रहे तो जब इस प्रकार से मैत्रे मुनि कह रहे हैं कि ऐसे करदम जी जब बोले तब देहूती किस प्रकार भजन करने लगी और कैसे भगवान आए उनके गर्व से इसका वर्णन करते हैं मैत्रेय उचा देहुत्यापि संदेशम गौरवेणा गौरेण प्रजापते सम्यक श्रद्धा पुरुष कुटस्थम अभजत गुरुम तो देहुति देहूती जी के आदेश को भली भांति स्वीकार कर दी बहुत सम्मानपूर्वक कहते हैं संदेशम गौरवेणा सम्यक श्रद्धा गुरु कुटस्थ पुरुषम आभजत सम्यक रूप से विश्वास करके परम पूज्यतम भगवान परम पुरुष का भजन करने लगी जैसे पति कहे जैसे करदम जी कहे वैसा करने लगी बड़े आनंद के साथ भजन करने लगी देहूती अपने पति के वचनों में पूर्ण विश्वास की आचार्यों का कहना है कि देहूती जी विश्वास पूर्वक पालन करने लगी यदि वह उनके बताए नियमों के अनुसार भजन करेगी तो भगवान अवश्य पुत्र के रूप में आएंगे यह हमारे पति का जो आदेश है कहना है वो एकदम शत प्रतिशत उचित है ऐसा विश्वास करके भजन करने लगी और जब पति के आदेश से भजन की तो भगवान उनके गर्भ में आए वैसे ही इसी प्रकार गुरु के वाक्यों में शिष्यों को पूर्ण विश्वास श्रद्धा करनी चाहिए और गुरु वाक्य में श्रद्धा करने से भजन करने से पूर्वक भजन करने से निश्चित भगवान प्राप्त होते हैं अगर कुछ गुरु कह रहे हैं और उस पर श्रद्धा ना हो अरे ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं इनका काम ही क्या है तो ऐसे ही बोलते हैं तो इस अश्रद्धा पूर्ण व्यवहार से भगवान नहीं मिलते श्री गुरुचरण पद्म जो हम प्रार्थना करते हैं उनका स्तुति करते हैं कहते श्री गुरु के चरण कमल को हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ आराधना करनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात क्या है गुरु मुख पद्माक्य चीते ते करिया आरा न करी मने आशा ये विशेष बात है गुरु के मुख कमल से जो बातें निकल कर आई है वह अपने चित के साथ एक करो मेल कराओ तुम्हारा चित बहुत जोजना बना रहा है और गुरु कुछ कह रहे हैं नहीं मेल करता है तब ठीक नहीं होगा गुरुमुख कमल से निकला हुआ गुरु मुख पद्माक्य करिया एक्य करिया चीत के प्लान से और गुरु के मुख से निकले हुई आज्ञा से एकता होना चाहिए मेल होना चाहिए आरो न करी है आशा और मन में कोई प्लानिंग मत कर लो बहुत बड़ा लिस्ट लेकर मत घूमते रहो उन पर विश्वास करके चलो ध्रुव विश्वास किए नाराजी के बात पर और जाकर मधुबन में भजन किए केवल छः महीना में भगवान को प्राप्त कर गए केवल छ महीना में वैसे ही विश्वास पूर्वक अपने गुरु अपने पति की बात को स्वीकार की और भजन करने लगी कोई भी शिष्य गुरु के वाक्य पर विश्वास करे तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः मधुसूदन कारदमो यज्ञ अग्निव दारुणी। बहुत काल बीतने पर कुछ काल के बाद आपन्नः दारुणी अग्नि अग्निव भगवान मधुसूदनः तस्याम जग्गे। देख करदम जी के बीर्ज का आश्रय लेकर भगवान समिष्ट जैसे समीिक कास्ट में एक समी वृक्ष होता है उसको आपस में रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न हो जाती है वैसे ही भगवान करदम के बीर्ज का आश्रय लेकर भगवान मधुसूदन देवती के गर्भ में प्रवेश किए और भगवान मधुसूदन देवती के गर्भ में आ गए तो यहाँ कास्ट में व्याप्त अग्नि विशेष विधि से प्रकट किया जाता है समी कास्ट में आग है लेकिन ऐसे आग नहीं पेड़ में दिखाई देता जब उसको आपस में रगड़ते हैं तो उससे अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार भगवान भक्ति करने से प्रकट होते हैं प्रसन्न होते हैं कारदमम बीर्जमापन्नम करदम जी के बीर्ज का आश्रय लिए यहाँ एक शंका होती है कि क्या भगवान का शरीर वीर्ज का परिणाम है सचिदानंद स्वरूप और प्राकृतिक चिन्मय शरीर क्या बीर्ज से बना है तो भगवान का शरीर तो पूर्ण चिदघन है उनके देह और देही में भेद नहीं है लेकिन भगवान अपनी विचित्र लीला प्रकट करते हैं किसी भक्त के किसी अंग का बहाना लेकर प्रकट होते हैं हिरणकशू के सामने प्रहलाद महाराज के इच्छा से प्रहलाद महाराज के कहने पर खम्भे से प्रकट हो गए हृणक पूछा तुम्हारा हरि कहाँ है तो कहे सब जगह है खम्भे में भी हैं तो खम्भे पर खींच कर एक घुसा मारा भगवान प्रकट हो गए तो निशिंग देव खम्भे से प्रकट हो गए बराह देव ब्रह्मा के नाक से प्रकट हो गए एक छींक में बराह देव आ गए तो भगवान की अपनी मर्जी अपनी इच्छा परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई और जो मन करे वो करे। ब्रह्मा के सबके नाक से गंदगी निकलता है और भगवान के ब्रह्मा के नाक से भगवान निकल गए एक छींक में बराह देह उत्पन्न हो गए उनकी इच्छा उसी प्रकार करदम के बीर्ज से भगवान प्रकट हुए इसमें क्या आश्चर्य है जब कड़कड़ में हर वस्तु में हर जगह भगवान की सत्ता है वो विद्यवान है तो क्या वीर्ज के कण में नहीं है सब जगह हैं भगवान मधुसूदना इस बात का संकेत करता है किसी भी अवस्था में भगवान भगवान है चाहे वो सुअर के शरीर में आवें और चाहे मछली के शरीर में आवें मछली एक निंदित शरीर है वहाँ भी भगवान भगवान है चाहे वीरज के आश्रय लेकर आवे यहाँ भगवान मधुसूदन कहा गया है भक्त में स्नेह संचार करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं कारदम शब्द से करदम और देहूती के साथ जो भक्ति में स्नेह को भगवान स्वीकार कर लिए उनका बेटा बन गए तो इस प्रकार भगवान देहूती के गर्भ में आए अबा अबादय त्योमनी बाना घना, घना गायन गंधर्वा नृत्यंत अपसरसोम उदा जब भगवान कपिल देव देहूती के गर्भ में आए तो आकाश में देवता लोग वाद्य बजाने लगे गंधर्वगण उनके जस का गान करने लगे अपसराए आनंद से नाचने लगी भगवान आए हैं भगवान आए हैं आनंद से इस प्रकार भगवान के आगमन में सारा विश्व प्रसन्न हो गया पेतु सुमन सो दिव्या खेचरई खेचरई रप अपवर्जिता प्रसेदुश्च दिशा शर्वा अम्भासी च मनासी चेचरई अपवर्जिता दिव्या सुमन सह पेतु आकाश में रहने वाले देवता जिनको खेचर कहते हैं खे क मन आकाश आकाश में चरने वाले घूमने वाले देवता लोग स्वर्गीय सुमन पुष्प की वर्षा करने लगे सर्वा दिशा अम्भांसी च मनांशी च प्रसिदु समस्त दिशा नदी सरोवर जलाशय और व्यक्तियों का मन प्रसन्न हो गया सब जगह आनंद छा गया जब भगवान आते हैं प्राकृतिक जगत में तो प्रकृति सजा देती है सारे नदियों का पानी स्वच्छ हो गया सरोवर का पानी स्वच्छ हो गया वृक्षों में फूल आ गया फल आ गया सभी व्यक्ति का मन प्रसन्न हो गया तत्कर तत्कर् कर्द आश्रमपद सरस्वत स्वयंभू काक स्वयंभू स्वयंभू शाक शाक शाकमृषिदीर तत्कर्द्रमपद सरस्वतूश शाकमृषिता स्वयं शाकमीषिभ मरीचियादिभया अच्छा अभ्यत अभ्ययात अच्छा तत्कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू शाकमिशी मरीच्यादि भीरभ्ययात सरस्वती नदी के तट पर जो कर्दम जी का आश्रम था वह बहुत सुंदर जगह पर था वहां भगवान आए थे तो मरीची आदि ऋषि वहाँ आए किसके साथ स्वयंभू अभ्ययात ब्रह्मा जी के साथ जब भगवान का प्राकट हुआ देवती के गर्व से भगवान प्रकट हुए तो पहले ही आ गए ऋषि लोग देवता लोग पहले आ चुके थे भगवान के प्राकट से पहले और पहले ही पुष्प की वर्षा कर रहे थे फिर ब्रह्मा जी अंत में आए तो ब्रह्मा जी आए तो उनके साथ मरीची आदि ऋषि भी शाकम अपने साथ ब्रह्मा जी मरीची आदि ऋषियों को लेकर आए कहाँ करदम जी के आश्रम पर स्वयंभू ब्रह्मा ब्रह्मा जी वहाँ आए और आ करके देहूति से कर्दम जी से बात करते हैं भगवंतम परम ब्रह्मा ब्रह्म सत्वे नानसेन शत्रुघन तत्व जातम विद्वान अज सभाजयन विशुद्धे न चेतसा तिकीर्षित प्रहीस्यशुभ कर्दम चेदम धात मैत्रे मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी तत्वसख्यान विज्ञात तत्वशास्त्र तत्व का सांख्यशास्त्र का विज्ञापन करने के लिए मतलब प्रचार करने के लिए परम ब्रह्म ब्रह्म भगवंतम सत्वे न अंशेन जातम् कहते हैं परम ब्रह्म साक्षात् भगवान सांख्य शास्त्र का प्रवचन करने के लिए प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान ही विशुद्ध सतस्वरूप भगवान अपने अंश से अवतार लिए स्वयं भगवान नहीं अंशे सत्वेन सत्वे न अंशेन जातम स्वयं भगवान अपने अंश से कपिल के रूप में आए स्वरात अजह प्रहिष मारे अशुभि विशुद्धे चेतसा तत्चिकीर्सितम तो कह रहे हैं कि स्वयं सिद्ध ज्ञान जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े मुनि हैं ऋषि हैं उनको भगवान की कृपा से अपने आप भगवान के विषय में ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है स्वतः सिद्ध ज्ञान ब्रह्मा उनको भी आनंद प्राप्त हुआ भगवान आए तो जगत को ज्ञान देना चाहते हैं जो काम ब्रह्मा जी को करना है देवर्षि नारद को करना है वह क्या काम सफलता से नहीं हो रहा है तो भगवान आ रहे हैं आकर करते हैं कभी कभी तो भगवान जब आए तो यह जानकर कि भगवान आ रहे हैं उपस्थित हो रहे हैं तो विद्वान जनकार ब्रह्मा स्वराट अजा प्रहिष्य मारई अशुभ भगवान के आगमन से स्वयं सिद्ध ज्ञान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और आनंदित होकर विशुद्धे चेतसा विशुद्ध चित्त से प्रसन्न मन से तत्चिकित्सम चिकित्सितम सभाजयन भगवान के कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा करने लगे कर्दमम अभ्यधात कर्दम और देहूति से बोलना प्रारंभ किए अब ब्रह्मा जी देहूति से और कर्दम जी से बात करते हैं उनके साथ बहुत बड़े बड़े ऋषि आए हैं मरीची का केवल नाम रख दिए मरीची आदि कहकर मतलब मरीची अत्री वशिष्ठ पुलह क्रतु ये सब लोग हैं सब लोग हैं बड़े बड़े ऋषि तब ब्रह्मा जी सबके सामने बोलते हैं अपने पुत्र कर्दम से कहते हैं त्वया ब्रह्मवाचा तोया में पचतीसात कल्पिता निर्व्यलीक जन्मे संय गृहे वाक्यम मानद मानयन मानद संबोधन करते हैं ब्रह्मा जी कहते हे मानद मान देने वाले आप मान लेने योग्य हैं लेकिन आपका स्वभाव है मान देना हे मेरे प्रिय पुत्र मानद और तात दो शब्द संबोधन में बोलते हैं हे मानद मान देने वाले दूसरे को मान देने वाले कुछ लोग मानल होते हैं मान लेने वाले मान लेना चाहते हैं सब जगह चाहते हैं कि हमको मान मिलना चाहिए हमको माला नहीं पड़ा अरे वो मुझको प्रणाम नहीं किया मैं इतना सीनियर हूँ मुझको आरती नहीं दिखाया पहले मान की भावना होती है और कुछ लोग मान देने वाले होते हैं मानद लोग बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे भगवान चेतन महाप्रभु कहते हैं त्रिणाद्यपि सुनिचेना तरो व सहिष्णना अमानी मान देना कीर्तनी और सदाहरी अपने मान की इच्छा न रखकर दूसरे को मान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति होती है अगर परमानेंट भजन करना है तो ये कंडीशन जरूरी है एकदम विनम्र होना चाहिए त्रिणाद्यपि सुनिचेना तरो व सहिष्णना घास से भी ज्यादा सहनशील वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील अपने को मान नहीं चाहिए दूसरे को मान देने की भावना यह सब है भक्ति का स्टैंडर्ड कीर्तनी और सदाहि तो करे हे मानद आप वास्तव में मान देने वाले हो हे तात हे मेरे प्रिय पुत्र जात भवान में वाक्यम निर्वलीकतः मानयन हे बेटे तुम मेरे आदेश को मेरे आदेश वाक्य को निष्कपट भाव से पालन किया है वाक्यम कह रहे हैं यत यशमात् भवान में वाक्यम मैंने जो आपको आदेश किया कि बेटा संतान उत्पन्न करो सृष्टि करो इस वाक्य को आप निष्कपट भाव से पालन किया कभी कभी होता है ना बाद, बाद में जब ज्ञान होता है अरे पिताजी इसी तरह फालतू काम में लगाते रहते हैं यार उनको कुछ बुद्धि ही नहीं है बेटा बड़ी चलाक हो जाता है ना आगे तो पिता के बात का वैल्यू ही नहीं देता अरे उनको क्या पता है जो मुझको वो पढ़े लिखे थोड़े हैं ऐसा भी सोचने लगता है कि वो जो भी मन में आता है वही कह देते हैं मैं इतना पढ़ लिख कर उसी तरह बिना पढ़े निरक्षर पिता की बात मानता रहूँ कुछ अनुभव है ही नहीं कुछ भी कह देते हैं लेकिन शास्त्र कहता है कि माता पिता और गुरु के वाक्य को बिना विचार किए पालन करना चाहिए विचार करने लगा तो तब तो सेकेंड क्लास का हो गया फर्स्ट क्लास का पुत्र तो वह है जो पिता की आज्ञा को कहने के पहले ही पिता की भाव को समझकर कर दे कहना ना पड़े और कहने के बाद जब पालन करता है तो सेकेंड क्लास और कहने के बाद भी विचार करके करता है तब थर्ड क्लास करूं कि नहीं करूं इतना सोचने लगता है तो थर्ड क्लास और कदाचित नहीं करने की भावना आ गई तब तो एकदम नलायक पिता का पुत्र नहीं हो तो मूत्र है जैसे रोज मूत्र निकल जाता है वैसे वीरज निकल गया हो तो फालतू है उसका तो कोई मतलब नहीं है तो फालतू है थर्ड क्लास थर्ड क्लास से भी गया वो फोर्थ क्लास फर्स्ट क्लास वह है जो पिता के मन की बात जान जाए कि पिताजी हमसे ये चाहते हैं धीरे धीरे रहते रहते आदमी व्यक्ति को समझ जाता है वो क्या चाहते हैं तो पिता के मन की बात को जानकर करने वाला फर्स्ट क्लास का पुत्र और गुरु के मन की बात जानकर करने वाला फर्स्ट क्लास शिष्य और कहने के बाद तुरंत पालन करने वाला सेकेंड क्लास का हो गया बिना विचार किए करने पर सेकेंड क्लास हो गया कहना पड़ गया तो सेकेंड क्लास हो गया और कहने के बाद कुछ विचार करे कि ये उचित है कि नहीं करूं कि नहीं करूं कुछ टाल मटोल करके करता है नकारता नहीं है लेकिन थोड़ा प्रेशराइज होकर करता है यार कुछ भी कह देते हैं हमको कहाँ जाना था तब तक कहाँ कह दिए जाने के लिए सिनेमा जाना था तो कह दिए भागवत कथा में जाओ तो ये तो गड़बड़ हो गया ना चलो लेकिन कह दिए तो नहीं जाने पर बेकार दिमाग खराब करेंगे या चलता हूं कथा में कल जाऊंगा सिनेमा सोच कर गया जरूर गया कथा में लेकिन थर्ड क्लास का है और कदाचित नहीं माना बात कथा में ना आकर गया ही सिनेमा अपने मन से तब तो फोर्थ क्लास उसका तो कोई मतलब ही नहीं है पुत्र नहीं है पिता का मूत्र है भागवत में है ऐसी बात पूर्व महाराज कहते हैं जजाति जी से तो निष्कपट भाव से आपने पालन किया यद्य तो सामने भगवान आ गए फिर भी मेरी आज्ञा आपको याद था ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के सामने अब तो सारी आज्ञा का कोई वैल्यू ही नहीं है फिर भी आपने मेरा वैल्यू दिया इसलिए बेटा मैं तुम्हारी इस भावना से बहुत प्रसन्न हूँ तुमने मेरी पूजा किया है आरती दिखाना माला डालना ही पूजा नहीं है मेरी आज्ञा का पालन किया इसलिए तुमने मेरी पूजा की है मैं अपचिति कल्पिता तुम्हारे द्वारा मैं पूज्य हूँ ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं ऐतावते सुरसा यही वास्तव में पूजा है यही सेवा है सम्मानपूर्वक ठीक है पिताजी मैं कर रहा हूँ इस प्रकार आदर पूर्वक जो पिता के वचन का पालन करे कार पितरी पुत्र कही बाढ़ मित्यम अनुम्यता गौरवैणा जो गुरु का गुरु मतलब बड़े का जो अपने पिता का अपने बड़े भाई का अपने ताऊ का अपने चाचा का अपने माँ का अपने ताई चाची गुरु गुरु पत्नी की बात को जो स्वीकार करता है इस रूप में कि ठीक है बारहम गौ बारह मिति बारह मिति अनुम्यता गौरवेण गुरुर्वच तो ऐतावते वह सुसुरशाह वास्तव में यही सबसे बड़ी सेवा है स्वीकार कर लिया सम्मानपूर्वक ठीक है पिताजी ठीक है गुरुदेव जो आज्ञा यह कहकर जो प्रतिपालन करे बस इतनी ही सेवा पिता के प्रति पुत्रों के द्वारा की जानी चाहिए कौन व्यक्ति बोल रहा है कोई थर्ड क्लास का वक्ता नहीं है भगवान के बाद सेकंड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सबसे बड़ा व्यक्ति बोल रहे हैं कि पुत्र के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा को ठीक है पिताजी यह कहकर स्वीकार कर ले कोई प्रेशराइज ना हो कोई दिक्कत न अनुभव करे तो यह पिता के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता का सबसे बड़ी सम्मान सबसे बड़ी पूजा है यही करना चाहिए पितरी पुत्र का ही कार, कार जा पिता के प्रति पुत्र का यही कर्तव्य है जो तुमने किया है और इमा दुहितरा सभ्या तव तो वत्स सुमध्य सर्गमेतम प्रभावी अनेकधा हे बेटे हे वत्स तव तो इमा सुमध्यमा सभ्य दुहितरी दुहितर देखिए उन लड़कियों के विषय में बोल रहे हैं कि हे बेटे तुम्हारी ये जो दो विशेषण देते हैं लड़कियों के लिए सुमध्यमा और सभ्य दू तरह तुम्हारी सुंदर मध्यमा माने सुंदर जो सौंदर्यती सुमध्यमा कहते हैं स्त्री के सौंदर्य में कहा जाता है इस शब्द ब्रह्मा जी कह रहे हैं पितामह कह रहे हैं अपने पौत्रियों के लिए करें सौंदर्यवती हैं क्योंकि इनका मध्यम सुंदर है यानी सुंदर मध्यम उसको माना जाता है जिसका कमर पतला हो और उन्नत स्तन हो और पीछे का भाग उन्नत हो तो उसको सुमध्यमा कहते हैं सुंदर मध्य वाली तो ये सौंदर्य है ये सुंदरी लड़कियां हैं और सभ्य सुंदरता के साथ साथ इसमें शील सदाचार भी है ये बहुत सभ्य हैं तुम्हारी बेटी हैं तो ये सभ्य हैं सदाचारिणी हैं ये सदाचारिणी पुत्रियों के विषय में चिंता मत करो स्वई प्रभाव ही सर्वम अनेकधा बृहन ईशन इश्यन, ईशंती कहते हैं ये लड़कियाँ नौ अपने वंश विस्तार द्वारा इस जगत की विश्व की सृष्टि बढ़ाएंगे और बहुत उत्तम संतान प्राप्त करेंगी पितामह बोल रहे हैं आशीर्वादात्मक वाक्य कि अनेक सुंदर संतान प्राप्त करेंगी इस जगत को सृष्टि कार्य को बढ़ाएंगे और अतस्तम तो अब बढ़ाएंगी तो विवाह के बाद ना पहले तो समस्या विवाह का है देवती और करदम दोनों सोच रहे हैं सुन रहे हैं कि सृष्टि बढ़ाएंगी अब विवाह कब होगा किससे होगा इसकी बात कर ही नहीं रहे लड़कियाँ सयानी हो गई ऐसा नहीं कि जब लड़कियाँ जन्म लिया और उसके दूसरे साल ही भगवान कपिल देव आ गए ऐसा नहीं आगे वर्णन है कि अनेक साल तक भगवान का इंतजार किए करदमुनि लड़कियाँ बड़ी हो गई थी तब अब ब्रह्मा जी समझ गए कि इन दोनों के दिमाग पर टेंशन है विवाह का तो अतस्तम ऋषि यथा मुख्येभ्यो यथा रुचि आत्मजा परिदेहाद्य विस्तृणीह जशो भुवि हे बेटे हे कर्दम तुम अपने पुत्रियों के विषय में चिंता मत करो मेरे साथ एक से एक ऋषि मुख्येभ्यो एक से एक महान ऋषि आए हैं मरीचि आदि श्रेष्ठ ऋषि लोग आए हैं यथा यथाशीलम यथारुचिम आत्मजा तम अपने पुत्रियों को छोड़ो उनकी इच्छा के अनुसार अपने पति का चयन करें स्वयंवर करें जैसा इनकी रुचि है और जैसा इनका सील है यथा सीलम यथा रुचि। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है रुचि शब्द दे दिया जाता तो आज वाला भ्रष्टाचार चालू हो जाता जिसमें इनका इंटरेस्ट है उसी से विवाह कर लो जैसी जिसको चाहे उसी को पति बना ले कहते हैं यथाशीलम यथारुचि अपने सील और स्वभाव के अनुसार अपने पति का चयन करें देख लें इन कन्याओं के सील और रुचि को देखकर अपनी इच्छा इच्छानुसार निर्णय ले लो आत्मजा त्वम लड़कियों को नहीं छूट दे रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि त्वम ऋषि मुख्यभ्य अद्यप परिदेही आज ही दे दो ऐसा नहीं कि आज मैं विवाह सेट करा रहा हूँ और बाद में विवाह होगा आज अब भी अद्य परिदेही आज ही निर्णय लो और इनका सील और स्वभाव देकर यहाँ उपस्थित ऋषियों को चुन लो नौ ऋषियों को सिलेक्शन करो और अलग अलग रुचि और सील के अनुसार इनको दे दो अपनी इच्छा अनुसार तुम हमारे साथ आए हुए ऋषि मुख्य भी होद्य परिदेही आज ही इनको दे दो ऐसा करने से क्या होगा दो भी भी जसह विस्तृण ऐसा करने पर तुम्हारा जस संपूर्ण भूमंडल में बढ़ेगा सारा जगत में तुम्हारा जस बढ़ेगा एकदम उचित टाइम पर ऋषियों को लेकर आया हूँ मुझे पता है कि तुमको भगवान की प्राप्ति के बाद भजन करना है टेंशन दूर मैं लेकर आ गया हूँ ऋषियों को और तुम इनको बांट दो इनके सील और स्वभाव को देख ऋषियों को दे दो और मैं जानता हूँ वेदाह आद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्व माया सेवधिम दे, देहम बिभ्राणम कपिलम् मुने ब्रह्मा जी यही नहीं किए जन्मे हुए बेटा का नाम भी रख रहे हैं कह रहे हैं कि हे मुने हे कर्दम जी भूता नाम सेवधिम देहम जीवों का अभीष्ट कल्याण करने के लिए सौ माया अपनी जोग माया से शरीर धारण करने वाले कपिलम् आद्यम पुरुषम अवतीर्णम अहम वेद भगवान कपिल देव तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं मैं इसको जानता हूं जान कर आया हूं ये तुम्हारे बेटे के रूप में जो अवतार लिए हैं ये भगवान हैं अब बेटियों के विषय में तो कह दिए कि इनको ऋषियों को दे दो अब बेटा जो है वो सक्षात भगवान है मैं जानता हूं मुझे पता है और ज्ञान विज्ञान जोगे न कर्मणम उद्धर जटा हिण्यकेश पदमाक्ष पद्मद्रा पदाबुजेश मानवी ते प्रविष्टा कैट कैटभार्दन अविद्या संशयग्रंथि छिवा गाम विचरीष्यति फिर देहूती को संबोधन करते हैं कहते हैं मनु नंदिनी मानवी ज्ञान विज्ञान जोगे न तव तो कर्मणाम जटा उद्धरण हिरण केश पदमाक्ष पद्म मुद्रा पदामबुज ऐसा कैटम भारदन गर्भम प्रविष्टा जानती हो देवी इस शास्त्र का जो परोक्ष ज्ञान है उसको देने के लिए ज्ञान और विज्ञान से अनुभवात्मक विज्ञान जो ज्ञान अनुभव में आने लगे उसको विज्ञान कहते हैं ऐसे केवल ज्ञान को थ्योरिटिकल ज्ञान कहते हैं सैद्धांतिक ज्ञान लेकिन वह ज्ञान जब अनुभव का विषय हो प्रैक्टिकल हो जाए एकदम रियलाइजेशन में आ जाए तो उसको विज्ञान कहते हैं कहने के लिए बहुत सारी बातें बचपन से हम लोग सुनते हैं लेकिन 10-10, 20-20 वर्ष के बाद अनुभव में आता है अच्छा गुरु जी कह रहे थे ऐसा तब तो वो विज्ञान रूप में आता है बताए हुए गुरुजनों का प्राइमरी में मिडिल स्कूल में बताए हुए ज्ञान कभी कभी जब व्यवहारिक जीवन में उतरता है ओहो इसीलिए गुरुजी ऐसा कह रहे थे कभी कभी याद आता है अपने जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि उस समय छठवीं सातवीं कक्षा में बात कह रहे थे ओहो ठीक कह रहे थे उस समय समझ में नहीं आ रहा था बचपन में पढ़ाया गया ज्ञान जीवन में जब व्यवहार में आता है तब वो अनुभव उसको विज्ञान कहते हैं उसी प्रकार भगवान के विषय में भी ज्ञान विज्ञान है अब भगवान के विषय में ज्ञान होता है कि वो सारे जगत का पालन करते हैं हर क्षण सबके सुहृद हैं सुहृदम सर्वभूतान तो ये बातें सुनने पर ठीक से समझ में नहीं आती लेकिन अपने जीवन में जब क्रिटिकल स्थिति आती है और ऐसा ज्ञान हमको है कि प्रार्थना करने पर भगवान सुनते हैं तो ये सब सैद्धांतिक ज्ञान नहीं समझ में आता जब अपने साथ घटना है घटता है भगवान प्रार्थना सुनते हैं अपने जीवन में भी अनुभव होता है तो वो हो जरूर सुनते हैं जरूर सुनते हैं हमारे दुख को दूर करते हैं भगवान यह अनुभव हो जाता है अपने जीवन में कई भक्तों का अलग अलग अनुभव है कि भगवान उनके जीवन में बहुत व्यवहारिक रूप से व्यवहार आए हैं एकदम प्रैक्टिकल तो है अनुभवात्मक ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान इनडायरेक्ट इन जब डायरेक्ट भगवान का अनुभव होता है कि हमारे संकट में हमारी सहायता करते हैं हमारे दुःख के अवस्था में पुकारने पर सुनते हैं केवल द्रौपदी का ही नहीं सुनते हमारा भी सुनते हैं द्रौपदी की कथा तो सुने हैं लेकिन अपने जीवन में जब अनुभव होता है तब तो भगवान पर विश्वास बढ़ता है तो तुम्हारे कर्मों की जड़ों को उखाड़ने के लिए देहती यह भगवान जो स्वर्णवत हिरण केश पदमाक्ष जो सोने जैसा चमकता हुआ केश वाले चमचमाता हुआ कपिल रूप में आए हैं एक कमल नयन कमल के समान जिनका आँख है और जो पदमाकार मुद्रा पदाम इनके चरणाम विशिष्ट कमल का चिन्ह इनके चरण में है यही कैटवार्दन कैटब असुर को मारने वाले भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुए और वही अविद्या संशय ग्रंथि को गाम विचरिष्यति अविद्या के कारण जो उत्पन्न मिथ्या अहंकार लोगों का है अविद्या संशय ग्रंथि कहते हैं अविद्या के कारण व्यक्ति को डाउट रहता है ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं है वो तो इसको भगवान इस हृदय ग्रंथि को काटेंगे केवल तुम्हारा नहीं पृथ्वी पर घूम घूम कर विचरण करेंगे छित्वागाम विचरिष्यति पृथ्वी पर घूम घूम कर इस ज्ञान को देंगे लोगों को तुमको भी देंगे और लोगों को देंगे तो आयम संख्या चार संख्याचार्य सुसमतई अयम सिद्ध गड़ाधीश सांख्याचार्य सुसमत लोके कपिल इख्याम गनता थे कीर्ति वर्धन तुम्हारा यह पुत्र सिद्धों का नायक सांख्य सांख्या संख्याचार्य सांख्यशास्त्र का आचार्य होगा और लोक में कपिल नाम से विख्यात होगा और तुम्हारे कीर्ति का विस्तार करेगा लोके कपिलमिति आख्याम गनता कपिल के रूप में इसकी ख्याति होगी और आपके कीर्ति का विस्तार करेगा तो इस अवसर पर श्रेलो प्रभुपाद कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में दो कपिल हुए हैं एक नास्तिक कपिल है जो सांख्य शास्त्र का गिन सांख्य शास्त्र उसको कहते हैं जब तत्व का गिनती किया जाता है मूल तत्व श्री भगवान है जिनको अद्वै तत्व कहते हैं वदंती तत् तत्व विदस तत्व यज्ञानम यज अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे तो ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीन शब्दों से तत्व का बोध होता है लेकिन यही तत्व जब सृष्टिकाल में विस्तृत होता है तो अनेक तत्व हो जाते हैं सत्वरज तम से प्रभावित होकर अहंकार सात्विक राजसिक तामस फिर आगे पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और इसके बाद मन बुद्धि अहंकार आठ तत्व भूमि रापो नलो वायु खम् मनो बुधिदेव छ अहंकार में भीना प्रकृति अष्टा प्रकृति के आठ तत तत्व आ इन तत्वों से बना शरीर और शरीर के अंदर इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियाँ और इनके साथ इनका कंट्रोलर मौन बुद्धि अहंकार चीत और इसमें सब कुछ शरीर बना इन तत्वों से तो इसको जब गिनती करते हैं पांच तत्वों से पंच भौतिक शरीर इसमें दस इंद्रियां, मन तो कभी कभी संख्या चार लोग कहते हैं कि ये पंद्रह तत्व है सोलह तत्व है सत्रह तत्व है बीस है इक्कीस है चौबीस है पच्चीस है छब्बीस है सताईस है अलग अलग संख्या में गिनते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी पूछते हैं ऐसे मतभेद क्यों है संख्याचार्यों में कोई कहता है कि नहीं ये पंद्रह तत्व हैं तो, है। तो पंद्रह तत्व तो कौन दस इंद्रिया एक मन और बुद्धि फिर इंद्रियों का पंद्रह तत्व तो कहते हैं मन के साथ दस इंद्रिया और मन के साथ ग्यारह और इसमें के पांच विषय तो ग्यारह पांच सोलह तत्व हैं कहते कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सोलह जीवात्मा सत्रहवा और जीवात्मा के साथ परमात्मा अठारह पुरुष इस तरह से नहीं इसमें प्रकृति के तीन गुण हैं तो इसको फिर तीन काउंट कर देते हैं सत्य राजतम ऐसे ऐसे विस्तार करते हैं तो भगवान कहते हैं देखो जब वो तत्व तो रहता है मूल रूप में तब उसको कम में कहते हैं जब समास रूप में रहता है आ जब उसका एनालिसिस करते हैं तो विस्तार हो जाता है इसलिए सभी आचार्यों का कहना ठीक है कुछ लोग विश्लेषण करके कहते हैं कुछ लोग संक्षेप में कह देते हैं तो यह के शास्त्र का प्रवचन करने के लिए भगवान आए देहूती पुत्र के रूप में कपिल देव के रूप में और एक नास्तिक कपिल हुआ है लेकिन यहाँ सांख्य दर्शन पुत्र कपिल द्वारा परिवर्तित है कहा गया ना संख्या चार सांख्याचार्य सम्मत सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करेंगे भागवत कहता है एक अन्य कपिल जो पुत्र नहीं है वह एक नकल मात्र है यह ब्रह्मा जी का मंतव्य है वह नकली कपिल है हम लोग ब्रह्मा जी के शीर्ष परम्परा में हैं अतः हमें यह अवश्य मानना चाहिए कि देहूति पुत्र कपिल ही सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं दूसरा नहीं वास्तविक सांख्य दर्शन भगवान कपिल का है जो परंपरागत आचार्यों द्वारा स्वीकृत है संख्याचार्य सुसमत बड़े बड़े संख्याचार्य लोग जिनको सम्मान करते हैं वो हैं भगवान कपिल देहूतिपुत्र कपिल इसलिए देहूतिपुत्र कपिल कि शिक्षा पर प्रभुपात बोलते थे बहुत प्रवचन किए हैं पुस्तक भी अलग से बना है टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिल देवती पुत्र कपिल <laughs> तो मैत्रेय हुआ चो तो मैत्रेय मुनि कहते हैं तावा स्वास्थ्य जगत स्रष्टा कुमारय सह नारद हंसो हंसे न जाने ना त्रिधाम परमम येऊ ये सब बातें कहकर देवती और करदम को समझा बुझा कर, भगवान ब्रह्मा भगवान कपिल देव को नमस्कार करके और अपने पुत्र कर्दम को समझा करके गाइडलाइन दे करके अपने ब्रह्मचारी पुत्रों को हंस पर चढ़ा करके ब्रह्मलोक की यात्रा के चले गए हंसो हंसे न जाने ना त्रिधाम और परमम येऊ तव अस्वास्थ्य इस प्रकार कर्दम और देवती दोनों को समझा बुझाकर अतः उन दोनों को समझा करके के जगत स्रष्टा ब्रह्मा हंस कुमारह नारद च हंसे नाने त्रिधामम परमम येऊ स्वर्ग से ऊपर सत्य लोक को चले गए साथ में किसको ले लिए नारद को और चतुष्कुमार को ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार और देवर्षि नारद वे भी ब्रह्मा के साथ आए थे तो ब्रह्मा जी उन पांच पुत्रों को अपने साथ ले गए और बाकी लोगों को वहीं छोड़ दिए ऋषियों को तो यहाँ ब्रह्मा जी एक परम विवेकी पुरुष हैं सुनिए ध्यान से सत्य लोग चले गए तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं और भी आचार्यों का कहना है कि ब्रह्मा जी परम विवेकी हैं विवाह उत्सव में पहले ही पाँच ब्रह्मचारी पुत्रों को वहाँ से हटाकर सत्य लोग का के लिए चले गए अब तो आज्ञा दे दिए कि विवाह करना है तो ब्रह्मचारियों को विवाह उत्सव देखने की क्या जरूरत है तो उनको लेकर चले गए अगर ब्रह्मा जी रुकते तो ये लोग भी देखते कैसे विवाह हो रहा है कैसे गीत गाया जा रहा है क्या आनंद का उत्सव होता है तो कहीं इन ब्रह्मचारियों के मन में भी विवाह की बात ना आ जाए इसलिए ब्रह्मा जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया ब्रह्मा जी जब बिंदु सरोवर पर आए तो उनके साथ मरीची आदि ऋषि गण आए थे और विवाह के लिए इन पुत्रों को छोड़ दिए और पांच ब्रह्मचारी पुत्र थे जो निर्णय लिए थे विवाह नहीं करना है तो उन पुत्रों को लेकर चले गए अपने इस आचरण से ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया है कि प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य है ब्रह्मचारियों की रक्षा करना ब्रह्मचारियों को कभी भी विवाहोत्सव में न आमंत्रित करना चाहिए अगर कदाचित आ जाए तो उसको उस उत्सव में भाग नहीं लेने देना चाहिए गार्जियन का जिम्मेवारी है उसको तमाशा नहीं देखने देना चाहिए भले ही वो विवाह अपने भाई का क्यों ना हो खास भाइयों का विवाह था ना मरीचि या भृगु वशिष्ठ अंगिरा सब ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो भाई के विवाह में भी ब्रह्मचारी को भाग नहीं लेना चाहिए दूसरे की विवाह के तो कल्पना ही मत कीजिए दूसरे के विवाह में जाने की तो कोई बात ही नहीं भले अपने भाई का अपने परिवार का किसी अन्य का भतीजा का भतीजी का किसी का विवाह साफ शब्दों में लिखते हैं परिवार के श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारियों की रक्षा करें यह जिम्मेवारी है जैसे पिता अपने गृहस्थ पुत्र की सहायता करता है वैसे पिता का ही दायित्व तो है अपने ब्रह्मचारी पुत्र की भी सहायता करना ये ब्रह्मा जी शिक्षा दिए केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं प्रभु भाजी का कलम गार्जियनों पर है हो सकता है वो जीवक है वो इंटरेस्ट लेने लगे लेकिन गार्जियन का कर्तव्य है कि उसको इन्वाइट ना करे आदरपूर्वक उस विवाह उत्सव से अलग रखे बड़ी बुद्धिमानी से हंस पर चढ़ाए और लेकर चले गए चलो अब चलना है तुम लोग बैठ जाओ बारात नहीं करना है चलो लेकर ब्रह्मा जी चले गए और गते जब ब्रह्मा जी चले गए तो हे छतः हे विदुर जी कर्दमस्ते न च्योदित यथोदितम प्रादा प्रादाद विश्व सृजांतः फिर उनके द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश प्राप्त किए हुए करद मुनि विश्वसर्जक मरीची आदि प्रजापतियों को अपनी सील और रुचि के अनुसार प्रदान किए अपने कन्याओं को प्रदान करते हैं चार तीन तीन श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं किसको किसको दिए मरीचये मरीचए कलांपरा अनसूया अंगिरसे यक्षत पुलस्त्याग हविर्भुव पुलाहाय गतिमय युक्ता कर्तव्य च्रिया सती ख्याति भृगवे यक्षद वैशिष्याप्युंधतिम अथर्वण अथर्वणे अदाचांतिम यया जग्यो यज्ञों वितः विप्रसभान कृतोद्वाहन सदारण समलालत तो देवति के पुत्रियों का विभाजन कर रहे हैं बाँट रहे हैं किन किन ऋषियों को मरीचय कलाम प्रादात मरीचि को कला नामक पुत्री दिए कला अत्रे अनसूया प्रदात् अत्रि मुनि को अनसूया को दिए अंग्रसेसें अंगिरा जी को श्रद्धा नामक पुत्री दिए और पुलस्ताय हविर्भुव यक्षत और पुल को हविरभु नामक कन्या दिए हविरभु पुलाय युक्ता गतिम पुल को शील आदि के अनुरूप गति को दिए और कर्तव्य चतीम क्रियाम क्रतु मुनि को क्रिया क्रिया को दिए और भृगवे ख्याति भृगुजी को ख्याति नामक बेटी दिए वशिष्ठाय अपि अरुंधति यक्षत और वशिष्ठ जी को अरुन्धति नामक बेटी को दिए यया यज्ञ बीतन्वते जिसे यज्ञ सफल होता है उस शांति को अथर्वणे अदाद शांति को अथर्व मुनि को दिए कर्दमा कृतो वाहन कृतो वाहन विप्रसभा सदारान समलालयत कर्दम जी विवाहित विप्रश्रेष्ठों को उनकी पत्नियों के साथ दान दहेज के साथ विदाई किए तो एक बार सभी भक्तों का कर्तव्य है कि इन पुत्रियों का नाम और ऋषियों का नाम याद रखें पूरा तीन श्लोक याद रखने पर तो हो ही जाएगा लेकिन ऐसे भी करदम जी की नौ कन्याएं थीं जिनका नाम था कला अंशुया, हविरभू, गति क्रिया ख्याति अरुंधति श्रद्धा और शांति ये नौ हैं। आगे इनके विषय में कहा गया है कि नौ कन्याओं का केवल स्मरण करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ये बड़ी पवित्र स्त्रियां हैं तो कला मरीची को अनसुईयात्री को पुलस्त को गति गतिपुल को क्रिया क्रतु को ख्याति भृगु को अरुन्धति वशिष्ठ श्रद्धा अंगिरा और शांति अथर्व इन नौ कन्याएं नौ ऋषियों को दी गई ततस्त ऋषयक्षत कृत द्वारा निमंत्रतम प्रातिष्ठन नंदिमापन्ना स्व स्वा स्वश्रम मंडलम ततस्तः ऋषि छत् कृत दारा निमंत्र तम प्रतिष्ठा नंदी आपन्ना स्व स्व आश्रमंडल हे विदुर जी ततःदारा ते ऋषे तम निमंत्र नंदी आपन्ना स्वम आश्रम मंडलम प्रातिष्ठन तो ऋषि ऋषिलोक जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करके पुत्री प्राप्त करके कर्दम मुनि से विदा लेकर अपने अपने आश्रम को चले गए विवाह हो गया देवती जी का हेडक समाप्त अब सचाव तृणम त्रिजुगम आदाय विबुधर शवम विविखता उपसंगम्य प्रणम्य सत्य भाष तो इस प्रकार अब कर्दम मुनि को फुर्सत मिला लड़कियां अपने अपने घर चली गईं अब कर्दम मुनि को फुर्सत मिला तो करदम मुनि आए कहाँ भगवान के पास त्रिजुगम अवतीर्ण आज्ञाय विविक्ते उस संगम्य अप्रणम्य समभाष तो अपने पुत्र के रूप में अवतीर्ण भगवान के पास आए करदम मुनि त्रिजुग उनको कहा जाता है त्रिजुग कहा जाता है जो सत्युग में त्रेता में द्वापर में प्रकट रूप में अवतार लेते हैं और कलयुग में गुप्त रूप से आते हैं अपने अवतार का प्रचार नहीं कराना चाहते हैं इसलिए भगवान को त्रिजुग कहते हैं प्रकट लीलावतारी कलयुग में छिप कर प्रछन्न रूप में आते हैं इसलिए त्रिजुग हैं तो ऐसे त्रियुग भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किए हैं करदम जी विविकते उपसंगम्य एकांत में आकर प्रणम्य समभाषतः भगवान को प्रणाम किए और कुछ बोलने लगे अहो पापच्यमान निरेश्वरी मंगल कालेन भूय सामनु न प्रसिदती है देवता कर्दम जी कहते हैं कि अहो अपने पापों से इस नरक तुल्य संसार में अबसे जल रहे मेरे जैसे लोगों पर कृपा करके हे नाथ बहुत काल जोग साधना करने के बाद देवता लोग प्रसन्न होते हैं देवता लोग संसार में दुखी जीवों की प्रार्थना सुनते ही नहीं बहुत ज़्यादा अनुष्ठान करना पड़ता है तब प्रसन्न होते हैं अब आप भगवान आपका स्वभाव सहज है बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं देखिए मैंने आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया इस संसार में जलते हुए जीव दुख से बचने के लिए अल्प मनुष्य भगवान को छोड़कर देवताओं का भजन करते हैं देवताओं का तो छोड़ो भूत प्रेत का भजन करते हैं तांत्रिकों का भजन करते हैं हमारा दुख मिल जाए मिट जाए सुख मिल जाए इसके लिए पाखंडियों का शरण लेते हैं जलते रहते दीर्घ कल तक तपस्या करने पर देवता लोग प्रसन्न होते हैं प्रसन्न होकर भी संसार ज्वाला को बुझाने में समर्थ नहीं होते हैं वो दुख जै का तेव बना रहता है चाहे वो निर्मल बाबा के शरण में ले, चाहे किसी पाखंडी बाबा का शरण ले, उनको दुख नहीं मिटने वाला है अगर वो लोग प्रसन्न भी हो जाए कोई देवता देवी मैं किसी देवताओं का नाम नहीं लेना चाहता तो वे समर्थ नहीं है दुख मिटाने में इसके ठीक विपरीत भगवान अल्प साधन से प्रसन्न हो जाते हैं और यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो दुख समाप्त करदम मुनि का कथन का सारांश है कि हे नाथ आप मेरे कर्मों से मेरे घर अवतार नहीं लिए हैं मैं इतना बहुत बड़ा साधक नहीं था कि आप मेरा बेटा बन गए अपनी अनुपम कृपा से आप मेरे पुत्र बने हैं देवतागण तो बनिया की तरह सौदागिरी करते हैं कितना भजन किया कीमत चुकाया कि की नहीं कुछ गड़बड़ किया तो फिर दंड भी देते हैं लेकिन भक्तों से दान की अपेक्षा आप नहीं रखते मूल्य आप तो अमूल्य हैं आपका मूल्यांकन कोई क्या करेगा फिर भी आप मेरे यहाँ आए कम साधन में आ गए भगवान का सहज स्वभाव है आनंद और कृपा आप कृपा से आते हैं आनंद प्रदान करते हैं बहु जन्म भी भी सम्यक समाधिना बहुजन्म विप विपक्न सम्यकोगीना दशुम हेलनम न शून्यगारेशु यद जातो हेलनमनम गणयन गृहेश पक्ष यक्षपोषण आपकी कृपा महान है अपार है हे नाथ अनेक जन्मों तक अनुष्ठान से सम्यक जोग द्वारा चीत की एकाग्रता पूर्वक जिनका स्वरूप देखने के लिए निर्जन स्थान में जाकर बड़े बड़े जति योगी लोग जतन करते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत लोग एकांत एक में निर्जन अवस्था में चले जाते हैं दूसरों को प्रीचिंग क्या करेंगे वो खुद चले जाते हैं हिमालय की गुफा में मौन हो जाते हैं मौनम चरंती बिजने न निष्ठा देव या सब विमुक्ति कामा प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नाथ व्यक्तिगत मुझे अपना टेंशन नहीं है नो दुजे पर दुरत्य वही तरण्या तदवीरज तो गायन महामृतमग्न चित्त मैं व्यक्तिगत रूप से नरक जाने का भय मेरे अंदर नहीं है क्योंकि मैं आपकी महिमा को गाता हूँ कीर्तन करता हूँ जस गाता हूँ तदवीर गायन महामृतमग्न चित्त मैं आनंद के साथ आपकी महिमा गाता हूँ आपका नाम जपता हूँ इसलिए मुझे कोई भय नहीं है लेकिन मुझको एक चिंता है सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रार्थ माया सुखाय भर बहतो बिमू उन मूर्खों के लिए उन गधों के लिए चिंता है जो माया सुख के फेरे में फर कर ढो रहे हैं माया सुखाई भूर भरमुदहतो विमूढ़ विमूढ़ अर्थ प्रभुपात कहते हैं गधा मूढ़ विशेष रूप से मूढ़ ईट ढोता है उसे मकान बनता है सीमेंट ढोता है बालू ढोता है लेकिन गधे को रहने के लिए कोई मकान आज तक नहीं बना उनको बाहर छोड़ देते हैं घूमते हैं बासमती राइस ढोता है लेकिन आज तक कोई भात नहीं मिला प्रभुपात कहते हैं एक दिन भी बेचारे धोबी लोग कपड़ा धोते हैं लेकिन आज तक कोई जंगिया नहीं मिला नंगे घूमते हैं क्यों करते हैं कुछ समझ में नहीं आता ऐसे विमूढ़ जिनका एक मकान घर सब कुछ है फिर भी दस दस जगह भवन बनाते हैं क्यों उन गधों के लिए चिंता है क्या होगा तो देव कहें कि प्रहलाद तुमको चिंता नहीं करना है बहुत से साधु संत हैं कहें ना कहाँ हैं भजन करने चलते हैं तो प्रायण देव मुनया स्व विमुक्ति कामा अपने मुक्ति की कामना है मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा वो चुप हो जाएंगे बोलेंगे ही नहीं ब्रिचिंग ही नहीं करेंगे मौन हो जाएंगे और विजन में चले जाएंगे हिमालय की गुफा में तो कहते हैं बहुत से ऐसे जति लोग हैं जो निर्जन में जाकर आपका भजन करते हैं सम्यक जोग की चितय चित्त की एकाग्रता एक एकाग्रता के द्वारा आपका भजन करते हैं आपका स्वरूप देखना चाहते हैं और जो अपने भक्तों के पक्षपोषक हैं वही भगवान आप उन जोगियों के लिए भले दुर्लभ हैं लेकिन आज हम विषयों के घर में जन्म ले लिए हम अपने स्त्री से के साथ रहने वाले विषय एक गृहस्थ के साथ हैं लेकिन आपने हमारे घर में जन्म ले लिया घर में मतलब हमारी पत्नी के गृहिणी गृह मुच्छते ये घर मकान ईंटा पत्थर को घर नहीं कहते असली घर तो घर वाली है तो आप हमारे घर से जन्म लिए मतलब हमारे गृहणी के गर्भ से जन्म लिए तो अपने जनों के किए गए अपराध पर आपकी दृष्टि नहीं है प्रभु मुझसे बहुत गलती हुआ होगा लेकिन आप इस पर विचार नहीं किए और मेरा पुत्र बने हमारे पत्नी के गर्व से आपका जन्म हुआ तो ठीक है अभी इतना जल्दी करदम जी को नहीं भेजते हैं भगवान के साथ बातचीत करने दीजिए और फिर कल ही इनको घर छुड़ाएंगे <laughs> भगवान के साथ बात कर रहे हैं तो करें विशेष कारण यह है कि मुझे वापिस जाना है वहाँ भी प्रोग्राम है देर होने लगा इसलिए मैं अभी यहीं रुकता हूँ और कल करदम जी के पूरा विचार और उनका बैराग्य सुनेंगे किस तरह घर छोड़ते हैं और कैसे माता देवती अपने पुत्र के पास आती है ये सब कथाएँ हरे कृष्णा जय श्रील प्रभुपात जय श्री राम